hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare rama hare rama rama rama hare hare krishna hi bhagwan hai aur raj उनका धाम है बलराम उनके बड़े भाई हैं और नंद बाबा उनका बाप है यशोदा मई इनकी मां है और वे राजधाम में कुआला है, है। इसलिए उनका नाम है कुपा और इनके बहुत दूसरे दूसरे नाम भी है जैसे कि की वंशीधारी बजाने वाले हैं, और मकन चोर दूसरे गोपिया के घर जाके मकन चोरी करते हैं तो राजधाम में यमुना नदी है और अस्कत में श्री कृष्णा इनके दोस्तों दूसरे ग्वालय ग्वाला के लाके के साथ वो खेलते हैं और रास नृत्य भी करते गोप्यांग के साथ तो यही हमारा प्रचार है कि श्री कृष्ण ही भगवान है कहीं श्याम सुंदर है इनका अंग वर्ण श्याम है और बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ही सुंदर है तो यही हमारा प्रचार है शास्त्र में है लेकिन जो नास्तिक, अविश्वासी है और आयसे पूछते हैं तो क्यों हम इसी बात में विश्वास करेंगे तो जो हम बोलते कि कृष्ण भगवान है नंदा बाबा और यशोदा यशोदमाई इनके बाप और माता है वंशी बजाने वाले हैं तो कैसे हम विश्वास कर सकते यही भगवान कि भगवान है या अगर भगवान हो तो भगवान ऐसे ही करते हैं तो अगर भगवान है और सभी और सभी प्राणियों के मालिक है तो किस यही ग्वाला का बालक होते किस गोचारण करते हैं इसका क्या मतलब है कैसे हम विश्वास कर सकते तो सही है कि यही सभी बात में विश्वास होना कठिन हो सकते हैं लेकिन ये भी सही है कि आध्यात्मिक ज्ञान में अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो उसको समझना संभव नहीं होगा क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है और ये आध्यात्मिक ज्ञान इस भौतिक स्थिति के परे है हम यही भौतिक अंकों से वैकुंठ जगत को नहीं देखते हैं तो कैसे हम ज्ञान में लेंगे तो उसमें विश्वास होना चाहिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि बच्चे स्कूल जाते हैं और प्राथमिक शिक्षा यही होती है ए बी सी तो बच्चे आगा चुनौती देते हैं तो क्यों ए बी सी बोलते हो क्यों सी बी ए नहीं होते हैं और क्यों एबीसी क्यों नहीं आ बा का बोलना है या क्यों ए पहले आएगा क्यों नहीं सी पहले आएगा तो अगर ऐसे अगर आपत्ति चुनौती करेगा तो बच्चे तो कुछ भी नहीं सीख सकते तो पहले बच्चे का विश्वास होना चाहिए कि शिक्षक जो हमको शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा का ज्ञान है वो जानते हैं, उसके पास ज्ञान है, है जो हमारा जानकारी है जो हमारे पास नहीं है और हमारा कल्याण के लिए हमको सिखाते हैं कि क्योंकि अगर हम इसी बच्चे इतना सर नहीं समझते लेकिन आ, विश्वास करते हैं बच्चे विश्वास करते हैं कि उस शिक्षा जो शिक्षा हमको देते हैं वो सही है और जब हम थोड़ा बड़ा होते हैं फिर हम अविश्वासी होते हैं और फिर ऐसे चुनौती देते हैं तो क्यों हम विश्वास करेंगे तो ए बी सी ऐसे बोलना है तो ऐसे आगार हमारे पास अक्षर ज्ञान नहीं होते हैं तो ऐसे है हम सभी प्रकार का ज्ञान से वंचित होगा और हमारा व्यावहारिक जीवन में हम कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते तो इसलिए पहला वास्तव में तो विश्वास होना चाहिए कि शिक्षक जो ज्ञान हमको देखते हैं वो सही है और वो हमारा कल्याण के लिए है याद है अभी तक कि जब मैथमेटिक्स क्लास में था तो थोड़ा कठिन लग रहा था और टीचर जब नया विषय हमको सिखाते थे तो ब्लैक बोर्ड पर लेक्चर ऐसे कैलकुलेशन चाहे भी ट्रिगोनोमेट्री या कैलकुलस या तो जब साव प्रथम क्या के तो ऐसा विस्मित था तो ये क्या है तो क्या इसको समझना तो ऐसा लगता था कि ये कैलकुलस समझना तो मेरे लिए संभव नहीं हो, बहुत है बहुत तो जटिय लगा कि ये बहुत कठिन है लेकिन विश्वास था मेरा कि वो टीचर जानते हैं तो क्या क्या कई सही करना है और मुझको सिखाना सकते हैं सिखा सकते है तो इसलिए विश्वास था कि वो टीचर अच्छी तरह जानते हैं ये पूरा विषय जानते हैं और मुझको शिक्षा देने के लिए समर्थ है तो आई से मेरा विश्वास था भाई क्या क्या लगन था तो उसमें क्या है तो कुछ भी नहीं समझ लेकिन विश्वास था कि शिक्षक मुझको समझेंगे और आयसे धीरे धीरे टीचर हमको समझाए और फिर धीरे धीरे हम भी ऐसे आओ जब ट्रेगोन जोमेट्री कैलक्यूल सब ज्ञान मिला धीरे धीरे तो पहले पहले जब टीचर पहले हमको ये सब दिखाया तो कुछ भी नहीं समझा, लेकिन विश्वास था कि यही विषय सही है और अगर हम सीखेंगे तो हमारे जीवन में लाभ होगा तो इसलिए मन लगा के ध्यान लगा के विश्वास लगा के हम धीरे धीरे मैथमेटिक्स में प्रगत हुए तो इस प्रकार भी आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्वासी होना चाहिए तो हम नहीं देखा यही भौतिक मांसिक अंकों से वो अति पवित्र शुद्ध वैकुंठ जगत का दर्शन नहीं मिला लेकिन आगा हम थोड़ा सा विचार करेंगे हम क्या निष्कास करेंगे कि इस भौतिक जगत सब कुछ है इसके अलावा कोई जागत नहीं है इस भौतिक जगत में क्या है अनेक प्रकार का दुख है अनेक प्रकार का संघर्ष होते हैं अनेक प्रकार की आशा है लेकिन अंत में हम देखते हैं कि सभी आशा निर, निराशा होते है तो इस भौतिक स्थिति के परे और कुछ नहीं है तो ये सब कुछ होते हैं, या दूसरा स्थान है जिसमें सदैव परमानंद प्रेमानंद मिलते हैं तो ऐसा जागर अगर हो हम कैसे जाएंगे तो ऐसे विचार करना चाहिए अगर इस भौतिक जगत से सब कुछ है और अगर खाली दुख मिलते है इस भौतिक जगत में तो किस लिए हम सदैव आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा हृदय में हमारा स्वभाव में आनंद प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा होती है लेकिन इस भौतिक स्थिति में हम वास्तविक आनंद नहीं मिलते तो इससे हम इंगित मिल सकते हैं अगर हम बुद्धिमान होते हैं कि इस भौतिक अवस्थ के अथी एक शुद्ध अवस्था है तो इसलिए वैकुंठ वाणी में विश्वास होना चाहिए वो विश्वास, वो क्या है वो टिकट है, वो बस जाते हैं भौतिक संसार से वैकुंठ जगत वो बस जाते हैं टिकट खरीदना पड़ेगा किससे वो उठित कंडक्टर है कौन है वो गुरु है और हमको चिकित देते हैं और कितने फायसे देना है पैसा नहीं देना है तो मूल्य देना है धारा है श्रद्धा विश्वास श्रद्धा श्रद्धा विश्वास कहे सूर्य निश्चय जे कृष्ण भक्ति कैल सार्व काम कृत हय अर्थात श्रद्धा भक्ति में श्रद्धा का मतलब है कि यही विश्वास कि अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो और सब दूसरे प्रकार की आध्यात्मिक या आधा आध्यात्मिक या भौतिक प्रयास करने का कर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे भगवान श्री कृष्ण हमको रक्षा करेंगे और वे इनकी कृपा से हमको इनके धाम तक ले जाएंगे तो यही श्रद्धा है कि शास्त्रवाणी जिसमें वैकुंठ वर्णन है गौलोक वर्णन है वो सही है वो बकवास नहीं है वो सत्या है वो सदवाणी है तो ऐसे विश्वास होना चाहिए तो हमारा विश्वास और मजबूत हो सकते कैसे साधु दर्शन करने से हम वैकुंठ दर्शन नहीं मिलते लेकिन हम वैकुंठ दूध का दर्शन मिलते हैं, अर्थात साधु दर्शन मिलते हैं, अर्थात शुद्ध भक्तों का दर्शन मिलते हैं। शील प्रभुपाद जैसे वे वैकुंठ दूत थे इनकी चरित्र से इनकी वाणी से इनके सभी प्रयास से स्पष्ट है कि शील प्रभुपाद साधारण व्यक्ति नहीं थे वे इस जागर की उत्पत्ति नहीं थे वे वैकुंठ व्यक्ति थे और हमको दिखाया कैसे वैकुंठ जाना है तो अगर हम मीमांस करते हैं कि इस भौतिक जागरण के अलावा और कुछ नहीं है कोई वैकुंठ नहीं है कोई गोलोग नहीं है कोई भगवान नहीं है कोई यमुना नंदा बाबा यशोदा सोदा माई बाला इत्यादि नहीं है श्रीदाम सुदाम ये सब नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि हम शास्त्र को नहीं मानते हैं और साधु गांधी नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मीमांस है कि वो सभी साधुगण महान आचार्यगण, गण नागवाचार्य रामानुजाचार्य वल्लभा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जीव गौ और आधुनिक युग में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद और ऐसे बहुत बहुत महान आचार्य इनकी कृपा से भगवान की कृपा से हमारे बीच में उपस्थित थे और अभी तक ऐसे वैष्णव प्रचारक उपस्थित है तो अगर इनकी वैकुंठ वाणी में हम विश्वास नहीं करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम सोचते हैं कि मैं ये सभी आचार्यों से आचार जानता हूँ और ये सब आचार्यों जो बलते थे वो सब बकवास है वो सब कौपनिक तो ऐसे विचार करना चाहिए आचार्य जिनकी चरित्र आदर्श है जिनके सिद्धांत स्पष्ट है जिनके सभी प्रयास कृष्ण केंद्रिक है जिनके चरित्र में साधन में हम कुछ भी त्रुटि नहीं मिल सकती तो इनके व्यवहार से हम समझ सकते हैं कि वे संपूर्ण शुद्ध और आदर्श है तो अगर हम ऐसे शुद्ध आचार्य गण को छूटी लगाते हैं कि वे सब बाकवास फैलने वाले हैं, कोई वैकुंड नहीं है कोई गोलोक नहीं है कोई कृष्ण नहीं है कोई वाशी नहीं है ऐसे भाव नोह अच्छा नहीं लगते लेकिन यही नास्तिक के बाद है तो ऐसे ही भगवान और भगवान का धाम को अस्वीकार करने से ये सब नास्तिक ज्ञान केवल भगवान को वापरवाद नहीं करते तो भगवान के शुद्ध भक्तों को भी अपराध करते क्योंकि वे कहते हैं अपरोक्ष रूप से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ऐसे जाएगा नहीं है और इसलिए आचार्य गण बकवास बोलते मित्या जूट बोलने वाले है। तो हैं तो ऐसे नास्तिक गान बोलते तो हमको समान दो कि ऐसे जगत हो वैकुंठ जगत है और भगवान है भगवान वैकुंठवासी है तो हमको प्रमाण जो हम प्रमाण दे सकते हैं हम सद सदैव प्रमाण देते हैं प्रमाण है शास्त्र और सभी आचार्यगण शास्त्र को मानते थे इस, और सभी आचार्यगण इनके जीवन से हमको प्रमाण दिया है क्योंकि वे शास्त्र विश्वासी थे इससे हम शास्त्र को मान सकते हैं क्योंकि ऐसा महान व्यक्ति तो ढोंगी नहीं है हम ऐसा विश्वास नहीं करते जो आचार्य गण को विश्वास नहीं करते हैं विश्वास करते हैं कि आचार्य गण सब ढोंगी है तो वो ही है। तो ऐसा अविश्वास बोलते हैं तो हमको प्रमाण दो तो हम प्रमाण देते हैं लेकिन कैसे प्रमाण समझना है तो वो भी सोचने हैं जैसे कि वो कोई अशिक्षित व्यक्ति प्रमाण चाहते हैं कि वो शेक्सपियर शेक्सपियर के सभी ड्रामा मार्च डू अबाउट नथिंग ट्वेल्थ नाइट मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम इत्यादि तो वो सब साहित्य में अंग्रेजी साहित्य में सर्वोत्कृष्ट है तो अशिक्षित आदमी कैसे ही समझ सकते क्योंकि उसका कोई सामर्थ्य नहीं है और साहित्य की तारतम्य का विचार करना तो ऐसे व्यक्ति तो अगर शेक्सपियर को पसंद करना चाहते और शेक्सपियर की साहित्यिक सर्वोत्कृष्ट समझ न सकते तो पहले पहले ए बी सी सीखना चाहिए लेकिन जब उसको ए बी सी सीखना है वो बोलते तो इसमें मेरा कोई विश्वास नहीं है तो कैसे सीख सकते कैसे ही ज्ञान मिल सकते तो पहले विश्वास होना चाहिए कि ए बी सी सीखने से तो धीरे धीरे शेक्सपियर और सभी प्रकार का ज्ञान मिल सकते हैं तो इसी प्रकार भी शास्त्र ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान मिलने में पहले पहले इतने से विश्वास होना चाहिए कि पर भाव्यो व्यक्त हो व्यक्त सनातन की उपर, इस भौतिक जगत के ऊपर इस भौतिक जगत के अतीत वैकुंठ जगत है इस भौतिक स्थिति तो सब कुछ नहीं है भगवान की अस्तित्व है और हमारा सनातन संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ वो संबंध क्या है प्रेम संबंध है तो इसमें विश्वास होना चाहिए पहले विश्वास होना चाहिए और धीरे धीरे विश्वास होने से आप शिक्षा मिल सकते हैं जिस प्रकार से हम समझ सकते हैं तो कैसे भगवान भगवान है कैसे हमारा प्रेम संबंध होते हैं और कली समझना नहीं है तो अपना जीवन में अनुभूति मिलेंगे तो यही भक्ति क्या है और कैसे भगवान इनकी भक्तों को प्रेम करते और भक्तों भगवान को प्रेम करते है लेकिन प्रथम सोपन है विश्वास वो अंधविश्वास नहीं है अंधविश्वास होता था अगर सभी आचार्यगण तो एक ही बात नहीं बता लेकिन सभी आचार्य गण हजार हजार क्रॉस सालों से तो एक ही बात बोलते ब्रह्मा जी तो सर्वप्रथम जीव है इस विश्व में और वे भी बोलते है गोविंदमादि पुरुष हम तम अहम भजामी ईश्वर परम कृष्ण सत्यदानंद विग्रह अनाध्य राध्य दिर गोविंद सार्वकार ब्रह्मा जी बोलते कि परमेश्वर है कृष्ण वही सार्वकारण के कारण है वही भगवान है उनका धाम है गलोक धाम और ब्रह्मा जी के बाद उस सभी महान आचार्यगण एक ही वचन बोलते हैं शास्त्र के अनुसार तो हम क्यों विश्वास नहीं करेंगे तो ये रीजनेबल है हम कौपनिक बात नहीं बोलते हैं हम शास्त्र के अनुसार और आचार्यों के अनुसार बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है इनके धाम जाना जीवन का परम सफलता सफल है तो इसलिए हम विश्वास करते हैं हम बौद्धिक ज्ञान से रहित नहीं हैं हम बौधिक दृश्य में भी बौद्धिक दृष्टि में भी हम शिक्षित है इस कृष्ण भावनामृत संघ में बहुत ऐसे इंजीनियर डॉक्टर अध्यापक ऐसे बहुत है और सब बुद्धि से बुद्धि लगा के श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है मानते हैं तो इसलिए हम आपसे भी निवेदन करते हैं श्री कृष्ण को मानो अंधविश्वास से नहीं है बुद्धि युक्त विश्वास है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे